यद्वाचारभ्युदित ये नाकभ्युत तदेव ब्रह्म विधि ने यद्वाचा अनभ्युदित जो चैतन्य मात्र सत्ता सुभूता जो ब्रह्म है वह वाणी से मनी इंद्रिय से और इंद्रिय का कर्मबूता शब्दों से प्रकाशित नहीं होता है क्या तो वाक्चा का तो दोनों वित्पत्ति करेंगे भाषिकार करण वित्पत्ति भी कर्मविपति उच्चत अन्य नहीं थी वाक् वाँच, तया वाचा ठीक अद उच्चते असो भी थी वाक वाँच, तया वाचा दोनों भाषिकार बताएंगे अगर तो शब्दों से भी उसका प्रकाशन नहीं हो सकता और इंद्रियां भी किसी प्रकार से प्रकाशन नहीं कर सकते ये न वे बल्कि किन्तु जिससे यह वाणी प्रकाशित होती है वह तदेव ब्रह्म कम उसी को तुम ब्रह्म करके जानो न इदम इस जो देश से परिचिन वस्तु है जिसको लोग उपासना किया करते हैं यदिदम तयादम उपास थे न इदम उसको ब्रह्म करके मत जानो ब्रह्म नहीं है भाष य कर, कर रहे हैं चैतन्य मात्र सत्ता कम सर्वता जो ब्रह्म है चैतन्य मात्र सत्ता सर्व वाला है उसका नाम ब्रह्म है वो यज्ञ बड़ा यद वाचा वाचा वाचा के शब्द की, की व्याख्या कर रहे हैं वा गि जीवा मूलादिशु अष्टु स्थानेश आग्ने वर्णान विंजकम करणम वाक वाचा तृतीया के क्वेश्चन है मंत्र में उसका प्रातिपदिक को दिखा रहे पहले भाषाकार वाक वाक क्या है जो वाचा इस तृतीयांत का प्रकृति भूता जो प्रातिपदिक है वो क्या है वो वाक है वाक से क्या लेना प्रकृति से कारण की शब्द तब पहला कर्ण पक्ष को उठा रहे हैं वाद्य वाद्य जो इंद्रिय है कर्ण है कैसा है वो जीव्वादिशु अष्ट सुस्थान शो जीवामूलादि आठ स्थानों में विषक्तम मन आश्रित जीवामूलादि आठ स्थानों में आश्रित अग्नि है देवदा के इसका आग्ने वर्णा अभिव्यंजकम वर्णों को अभिव्यक्त करने वाला करणम उस इंद्रिय का नाम वाग है उसका तृतीयांत बना है मंत्र में वाचा वाग अर्थ हो गया। कुछ के मन बहुत मेहनत कर रहे हैं यहां पर वाग ने सीधा बोल सकते थे लेकिन समझा रहे कौन सी वाग इंद्रिय को लेना वाग इंद्रिय से हां? वाचो हो वाचम करके जो पहले का वो नहीं लेना इसलिए जानकुजा क्या करना पड़ रहा है यहां वाघ है हम कारण को लेना चाहते हैं इसका साक्ष्य होता तो से ले लिया चैतन्यवाद सत्ता को से ले लिया है इसलिए से क्या लेना है कहते हैं जिसका स्थान आठ है आठ स्थानों में इंद्रिया आश्रित है कौन है आठ स्थान जीवामूलादिशो कह दिया इसका श्लोक आनंद में दिया है अष्टौ स्थानी पुराक शिस्तथ जिह्वा मूल चाच नासीकोष्ठ चालूच आठ स्थाने स्थान वर्ण का वर्णा कौनवाठ सबसे पहले सामेण वैखरी से पहले है ना परा मध्यमा वैखरी नाद बिंदु कला है ना? नाद बिंदु कला और नाद बिंदु कलातीत होता है कलातीत जो है वो शुद्ध ब्रह्म है फिर हो गया कला फिर बिंदु फिर नाद ये सगुन सागर समष्टियों में आ गया ऐसा नाद तक फिर परापशन्दी मध्य ये जो चार गांव हैं वेष्टि में चार समी अवस्था में शब्द का और चार वेष्टी अवस्था परा आपके बुद्धिस्थ है है मध्यमा उ में फिर वैक्री का या इसलिए उरा को ले मध्यमा शुरू करते हैं वर्णा नाम उरा सबसे पहला कौन है जो वाणी का का मध्यमा स्वरूप है वो फिर वैखरी के स्थान उगिनारे नंबर 1 कंठ अको विसर्ग नाम कंठः श्रोावने मूर्धा रेटु रष नाम मूर्धा शरसयलेना है खोपड़ी भने मूर्धा जीवामूलम जीवामूर्यसि जीवामूलं दन्ताः चद्रसोला नाम दन्ताः नासिका यमगला नाम नासिका च उपपद्मय नाम ओष्ठौ इच्वेष नाम तालु च चकारों से अनुक्तों का समुच्छय हो जाएगा वो वगैरा वगैरह अनुप्त हैं धनतोष्ट वकार नहीं कहा गया है उनको समुच्चय कर लेना ग्रहण कर लेना वकार नहीं नहीं। और आपके बहुत सारे शब्द हैं विसर्ग है अनुस्वार है इन सब कह गि नया नहीं है उनके स्थान अलग से नहीं कर रहा यम संचक वर्ण भी है अयोगवाह जिसको कहते अयोगवाह है करण में सिद्धांत पढ़ाते समझाते हम लोग अयोग वाहो गुमे भी हमने लिखाया है सब स्थान आश्रितम विशेष रूप से आश्रित है जो आग्ने अग्नि है देवता जिसका ऐसा ही इंद्रिय है वाग इंद्रिय वर्णा नाम वर्णों का विभिद करने वाला करणम वाह हो गया करण उत्पत्ति में भूमिया उचित अनिधि वाक अब उच्चत असल वाक्य लिए जा रहे देखिए, वर्णश्च अर्थसंकेत पर छिन्ना एक क्रमयुक्तांग शब्द पदम वाघ इति भी वाक्शब्द से कहा जाता है वर्णाश्च वाघ इतुच्य भी जिनके समूह पद कहा जाता है उसको भी हम वाक शब्द से कहते हैं किसे वाचा से दो हो गए ना एक इंद्रिय और दूसरा पद वर्ण समूह वर्णाश्च सारे वर्ण को लेना अर्थ लेनात परिच्छिन्न केवल वर्ण समूह नहीं लेना जब घटदश बोल दिया वर्ण समूह तो है इसमें अर्थ है क्या नहीं जब घटा बोलोगे अर्थ है उसका इसलिए कहते हैं वर्ण समूह से हम मतलब नहीं है वर्ण ऐसा रखे गए हो जिससे कोई ना कोई अर्थ का संकेत से वो परिचिन हो और वह भी उल्टा सीधा रखने पर अर्थ अलग हो जाता है ना सिंह सौरा को उल्टा कर दो हिंसा अर्थ ही बदल गया इसलिए कहते हैं एतावंत एवं क्रमयुक्ता वर्ण कैसे है अर्थसंख्य से परिच्छि है और एकतावंत में इतनी है संख्या भी निश्चित है एवं क्रमयुक्ता प्रयुक्ता अमुक क्रम से ही प्रयुक्त हो तो अर्थ को देने वाले हो क्रम को बिगाड़ दिया अर्थ नहीं देगा वो या उल्टा कोई और अर्थ दे सकता है या अनर्थ ही कर देगा वो इसलिए क्रम भी निश्चित है संख्या भी निश्चित है वे ही वर्ण होंगे उतनी ही क्रम होंगे और विशिष्ट अर्थ से ही वो होगा इतव वर्णा तद विंज और ऐसे वर्ण समूह के द्वारा अभिव्यंग जो शब्द है जिसको पदम वाक्य उसी को पद सह करके भी लोग कहा करते हैं उसी को यहां वाक् शब्द कहा ने इसके बारे में भी बहुत सुंदर श्लोक दे रहे हैं यावंतो आंदो या दृशाए चर्थ प्रतिपादका तथे वोधका यावंतो जितनी संख्या जितनी संख्या नंबर अक्षरों का यादृश और जिस प्रकार के अक्षर है उसी प्रकार से कहीं हल है तो हल आधा मात्रा एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा जहां जैसी है ऐसे जो तिपादिका जिस अर्थ का प्रतिपादन के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है ये वर्णावंत आदर्श येदर्द प्रतिपादिकाश्च ऐसा वर्णा का विशेषण है ये वर्णा जो वर्ण कैसे है संख्या में निश्चित हैं प्रकार में निश्चित हैं उनका अर्थ का प्रतिपादन निश्चित है प्रज्ञात सामर्थ्या और जिनके श, श, शब्द का सामर्थ्य सम्यक प्रकार से प्रकृष्ठ रूपेण व्याकरण का विकोष आदि अनेकों से ज्ञात है ते वर्णा वे वर्ण उसी क्रम से उतनी संख्या वाले होकर के उसी सामर्थ्य वाले होकर के उसी अर्थ का प्रतिपादन करने में तथिव था अवबोध का अर्थ का अवबोधन करने वाले होते हैं एक देख शरीर अर्ध कर दिया सारा अर्थ का ये शब्द पर हो गया तो दोनों लिया कर्ण से भी वाक्या और कर्म से भी वाक्ति से इंद्रिय हो गए और से से अर्थवान शब्द वर्णा इनके द्वारा मन इंद्रिय, वाग इंद्रिय के द्वारा अभिव्यक्त शब्दों से भी वह ब्रह्म को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है कते सार अर्थ आपने कैसे लिया इतना अर्थ भाषा कहाँ से लाया ये वाचक तब कहते हैं बीना प्रमाण है ऐत्रण्यक का है अकारो वही सर्वावाक। परशांत रूपा है अकारो सर्वावाक का द्वितीय अध्याय तीसरे प्रभात सप्तम कंडिका तेरवा मंत्र है टू थ्री सेवन थर्टीन आकार वही सर्वाक सारी जो शब्द है सब आकार से ही निष्पन्न है शिव सूत्र में बहुत सुंदर ढंग से उसका प्रतिपादन किया है और स्वर्ण कैसे पड़ेगा और जब अपने ही स्वरूप का स्मरण करता है चिंतन करता है तो क्या हो जाता है वो आ हो जाता है अ अपने में मिल गया अ को आ आँ में मिला दिया है अपने तो हो गया आ आचोट क्या हो जाता है आ तब ज्ञान अनुभव हुआ आनंद आनंद गया जब यह आरूपी जीव अपना आ रूपी ब्रह्मस्वरूप का अनुभव करता है जीव भ्रम कितनी अनुभूति होती है तो आनंद प्रकट हो जाता है जब आनंद से पीछे हट जाता है यह अ क्या कर लेता है जाया मैशिया कर देता है अस्य पत्नी ही गिरकार हो गया गिरकार पहले प्रकट हुआ पत्नी आकार की पत्नी ई होती है तब तो उससे क्या हुआ संतान निकला अस्य पत्यम अस्पतमारे कामदेव अ को विष्णु रूप माना ई को लक्ष्मी और उसका संतान ई मेरे काम पहले आज जब अपने आप में है तो आनंद में रहता है जब आप बहिर्मुख हो जाता है तो पत्नी वाला हो जाता है पत्नी वाला हो जाते तो संतान प्रजा होता बहुत से आम प्रजा ये हो जाता है अगर क्या होगा उहु तब इनका नियंत्रण करने के लिए शिवजी प्रकट हो जाते हैं उहु रुद्र इस प्रकार से क्रम से सारे वर्ण को किया वहां पे शिव सूत्र इसे सर्वा सारे शब्द वर्ण जितने भी हैं सब असही निष्पन्न सा शा, यक है ना रूपा बहुचति अनेक रूप वाली हो जाती है और बहुत हो जाती है कैसे स्पर्शास्थि स्पर्श कार्यमसान स्पर्श यणुअस्ता शल ऊष्मा इत्यादि इेण स्वर्ग नहीं स्पर्शा, स्पर्शा अंत ऊष्म लिया ने सारे व्यंजन वर्णों को ले लिया कावधाना स्पर्श ऋणुंतस्ता सलो ऊषमाण पूरे आ कि नहीं आवे, गए व्यंजन वर्ण पूरे जो कि स्वरों पर निर्भर है और के द्वारा कारो वही सर्वाग्य गर्ग से सारा स्वर संकेत तो हो ही गया है तो स्वर के लिए अलग से नहीं कहा अचस्वरा अच्छा इत्यादि आज इसमें उसमें भी जो बहुचल प्रयोग किया है उस बहुत में यह भी स्वरों को बिचोड़ लेना बहुत नाना रूपा भवती बहुत हो जाती है और अनेक प्रकार की भी हो जाती है वह एकमेव द्वितीय का रूपी जो वाणी इतना ही नहीं केवल आयु आयरी हुआ है और क्या क्या हुआ स्वरा सत्या वागी प्राकृतिक लिए उसका व्याख्या किया और अब वापस तृत्या पहुंच रहे हैं और कौन से कौन से उदाहरण किए इस वाणी ने मितम मितम मने ऋग्वे जिसमें अक्षर संख्या पादबद्ध होता है निश्चित है छंदोबद्ध होता है वो अजय पादास्त पादगत अक्षर संख्या निश्चित होने जिसका नाम मिथ हो गया नपा तोला हुआ है अमिताम ने जिस कहा कोई मंत्रों की जो है ना अक्षर संख्या अनिश्चित है कहीं गद्य हो गया कहीं जो है छंदोबद्ध श्लोकबद्ध हो जाता है कहीं कुछ हो जाता है कहीं कुछ हो जाता है ऋग्वेद का ऐसा नहीं जितने भी है सब गायन करने लायक है है श्लोक बदबारी पाद में पादावसान पाद निश्चय है जिसमें और नियत अक्षर वाले होने से अमितम यी अनियत अक्षर पादसान अनियत पाद। अक्षरों से जितने पादावसान वाला है वो स्वर मैंने साम इत्यर्थ गीति प्राधान्या उसका नाम स्वर रख दिया स्वरों से नहीं लेना है स्वर मैने सामवेद सामवेद को लेना स्वर शब्द से जिसने गीति की गायन की प्रधानता होने से उसका नाम स्वर रख दिया सत्यम, और किस रूप में प्रकट होती है सत्य और झूठ के रूप में भी वाणी अभिव्यक्त हुआ करती है सत्यानृते सत्य मे यथा दृष्टार्थवचन जैसा देखा जैसा सुना वैसा बोलना और ठीक उसका विपरीत जो देखा जो सुना उसे कुछ मसाला मिला करके बोलना यह उल्टा ही बोल देना पूरा उस सा वाक यहा वाचा पदत्व परिच्छि करण गुणवत्त्या अनभ्युदित प्रकाशित अनभ्युक्तम चैतन्य मात्र ज्योतिर्यत जोड़ेगा यद अप्रकाशित अनभ्युदित समझा रहे वाचा मैंने पदत्व परिच्छा जो विवर्त हो चुकी है विवर्त परिच्छन्न का तात्पर्य औपाधिक चैतन्य रूपी है वो भी अभी इसे कहते हैं विवर्थ हो अनेक पदादि नेकूपेण पदादी विवर्ति कर्णगुण कर्णगुणव कर्ण वागेन्द्रि गुणम उपसर्जन युवती गुण कर्ण वागिंद्रिय गुणम उपसर्जन गौण वागेन्द्रि गौण जिसुका ण गुणवती वाचा पदत्व परिच्छि उसके द्वारा प्रकाशितम अन्युदित प्रकाशित अनभ्युम अकथित है। क्या जोड़ देना यह, यह क्या था वो चैतन्य मात्र ज्योति सत्ताकम चैतन्य मात्र सत्ताक तत्व ब्रम तत्व वह एक के द्वारा अप्रकाशित होती है अर्थवाणी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती है उल्टा होता क्या है ये नाग अभ्युद्यते है ना अब उसकी व्याख्या कर रहे देखो। ये ना मुने ब्राह्मणा अभी तो उल्टा है उस ब्रह्म की सत्ता से ब्रह्म की चैतन्यता को प्राप्त करके ये बोलने लगती है नहीं तो बोल भी नहीं पाएगी वाणी है ना ये चैतन्य की सत्ता ना हो वाणी बोलगी कैसे यो वाच माम प्रसुप्ताम संजीव यदि अखिल शक्ति धरस्वधाम ध्रुव ने अपने स्थिति में भागवत में आता है यो वाच निम प्रसुप्ताम ये जो मेरी वाणी कैसी है सोई हुई है सोई हुई वाणी को संजीव यदि सम्यक प्रकार से चैतन्य प्रधानता देते इसको जिंदा करके बुलवाता है यह अकल शक्ति धरस्व धाम अकेले प्रकार हितन प्रकाश धारण करने वाला स्वधाम स्वध न यो संजीव यदि जो इसको संजीवित करके बुलवा रहा है करवा रहा है आज उस परमात्मा को नमस्कार है इसलिए कहते यहां पर श्रुति के आधार पर बोला है ध्रुव ने ये न वाक अभ्युदय इस पर आधार करके श्लोक को बोला है उसने ये न ब्रह्मा विवक्षित सकरणा वाक अभ्युद्यते जिस ब्रह्म की चैतन्य सत्ता से विवक्षित अर्थ को बोलने के लिए सकर्णा वाक कर्ण से युक्त यह शब्द प्रकाशित करने लग जाता है चैतन्य ज्योतिषा प्रकाशित प्रयुज्यते तेत ब्रह्म के रूपेण कते चैतन्य ज्योतिषा येन ब्रह्मणा ज्योतिषा सकर्णा वाक विवक्षित अर्थ अभ्युज कर्ण से मैंने इंद्र से युक्त यह शब्द विवक्षित अर्थों को प्रकाशन कर देता है प्रकाशित प्रयुजते उन अर्थों में प्रयोग किया जाता है इंद्रिय प्रकाशित करती है और शब्द का प्रयोग किया जाता है इसे दोनों और कर रहे हैं कि दो वित्पत्ति क्या था वहां पर इसलिए दोनों यहां पर बोलना पड़ रहा है प्रकाश्य इंद्रिय नब्द द्वारा प्रमाण क्या है कद यहां भी पहले बोल चुके हैं पर दूसरे मंत्र आप पढ़ रहे हैं अभी हाँ। चौथा मंत्र दूसरे मंत्र में क्या था वाचो हवाचम का ना वाचो हाचम हा, उस वाचम कर त्याग का क्या प्रथमा बनना चाहिए उसको बोला था ना इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं यद वाचो जो वाणी का भी जो वाणी है और नित्य चेतन ज्योति रूप है ये उसको तात्पर्य। और इसी बारे में ने कहा, बोलने के कारण इसका नाम वाणी हुआ बोलती हुई इसे देखकर इसका नाम रख दिया वाक। यो वाच मंत्र गया इत्यादिच ये ये दोनों मंत्र वाच से एक अर्थात को प्रसन्न में है पहला वाला था एक चार सात दूसरा वाला एक सात सत्रह थ्री सेवन सेवनटीन यो वाच मंत्र ये बेटी जो वाणी का भीतर रहकर वाणी जिसे नहीं जानती है लेकिन फिर भी वह वाणी जिसका शरीर है वाणी के भीतर रहता वाणी को नियमन करने वाला वो तुम्हारा सर्वांतरियामी ब्रह्म आत्मा है ऐसा उपदेश दिया ऐसा अनेक पर्याय वहां पर प्रत्येक पर्याय में ही आता है जिसे वो नहीं जानते हैं किंतु तो उसका यह सब शरीर है पृथ्वी जिसे नहीं जानती है कि पृथ्वी जिसका शरीर है पृथ्वी के भीतर रहता हुआ पृथ्वी को नियमन करने वाला वह आत्मा ब्रह्म है वही सर्वांतर वही तुम्हारी आत्मा है ऐसा बारम्बार अनेक पर्याय में ब्रजानक प्रश्न में उपदेश दिया है अंतर्यामी ब्राह्मण तीन सात उसको अंतर्यामी ब्राह्मण से प्रसिद्ध के का ये सब है कांड में तीसरा अध्याय चौथाध्याय या घोषेषु प्रतिष्ठिता कच्चिता वेद ब्राह्मण प्रश्न उत्पाद्य प्रतिवचन उत्तम किसी उपनिषद में अनेत्र ऐसा प्रश्न को पहले उत्पन्न किया कहाषेश घोषेषु प्रतिष्ठिता पुरुष चेतनेशु या वाक्शक्ति इन चेतन पुरुष जो हम लोग घूमते फिरते दुनिया तो दिखाई दे रहा है बोलने चालने वाला आदमी इन आदमी रूपी चेतन पदार्थों में जो वाणी वाक्शक्ति दिखाई दे रही है सा घोषेशो वर्णेश प्रतिष्ठित और वास्तव में वर्णों में प्रतिष्ठित है वेद ब्राह्मण कश्चित ब्राह्मण कोई विशेष ब्राह्मण होगा जो उस चैतन्य तत्व को जानता हो सभी स्थल को पकड़ते हैं हम बोल रहे हैं इन शब्दों का आप सुन रहे हो इस शब्द को आप पकड़ते हो इन शब्दों का आधार आधारभूद जिस चैतन शक्ति के प्रेरित हो करके यह वाणी बोल रही है उसको आप देखते नहीं है वहां तक पहुंचने का कोई कोई महान विरक्त ब्राह्मण ज्ञानी पुरुष उस चैतन्य को ग्रहण करता है शब्दों को ग्रहण नहीं करता है सूर तो शब्द को ग्रहण नहीं करता हम कई बार बोलते ना टीवी का दृष्टांत महान पुरुष वह है जो चलता हुआ टीवी में चित्र नहीं देख रहा है उस दिखाई दे रहा है उसको चित्र चल रही है इन फिर भी वो नहीं दिखाई देता शब्द वह हो रहा है शब्द सुनाई नहीं देता केवल खाली स्क्रीन दिखाई देता ऐसे महान जो पुरुष होते हैं जो असली अधिष्ठान को देखते हैं अधिष्ठान से ऊपर जो कल्पित वो ध्यान नहीं देते हैं ऐसा तो कोई कोई होगा ब्रह्मा ब्राह्मण ब्राह्मण जानाति वेद कौन जानता होगा ऐसा प्रश्न डाल दिया प्रश्न मुत्पाद्य प्रतिवचन मुक्त जवाब कहा का साने वार कोई नहीं है वह वा कौन है जो स्वप्न में भी बोवा करते चैतनी तो होगा क्योंकि उस समय इंद्रिया तो सो गई ये जो वाघ इंद्रिय है आपका स्वर में रह गया फिर वो स्वर में कौन बोल रहा है ये इंद्रिय नहीं बोल रही है चैतन्य ही अनेक उदारण करताओं बोल रही है साब इत दिया उसको वो जानते सा ही वक्तुर नित्या वाक चैतन्य ज्योति स्वरूपा वह वाक वास्तव में वक्ता का वक्त स्वरूपा है वक्ता के अंदर विद्यमान वक्तृत्व शक्ति रूपा है वो वो नित्या है वाक चैतन्य ज्योति स्वरूपा है वह चैतन्य ज्योति स्वरूप ही है वो वह चैत्य शुद्ध शब्द शुद्ध जो चैतन्य ब्रह्म है उससे भिन्न कुछ नहीं है इसे प्रमाण दे रहे फिर चौथा अध्याय का चार तीन छब्बीस नहीं वक्तर पर लोप विद्यते है वक्ता का जो वक्तृत्व शक्ति है उसका भी परिलोप तीनों ही कालों में कभी भी नहीं होता श्रद्धे है तुरम निर्दिषी भूमाग्यम बृहत्व ब्रह्म देखिए भाष्यकार ने ब्रह्म यह कर दिया है बृहत्त ब्रह्म बृहद होने ऐसे वृहत क्यों है वहां इसलिए उसका नाम भूमा है वृहत मने बहुत व्यापक अनंत है विशाल है इतना बड़ा इतना विशाल है अनोरणियान महतो महियान महत पदार्थ जिसको कहते उससे भी महियान उससे भी महान है इतना बड़ा है इसे उसका नाम भूमा भूमा का मतलब क्या अनंतम बहुश बनता है भूम अनंतार्थ सर्व प्रकार की अनंतता विद्यमान जिसमें उसको क्या? ब्रह्म वही आत्मस्वरूप तो है वही ब्रह्म है वही भूमा नाम है और बृहत्वाद ब्रह्म होने से उसका नाम ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्मी विजानी ऐसे तुम उसको जानो तुम उपाधि भी जिन वाघाद्य उपाधियों की मैं कह रहा हूं यही वाघादी उपाधि जिन वाघादी उपाधि जिसको कह रहा हूं वो यह तत्व है। उसे तुम ब्रह्म करके जानो तदेव ब्रह्म तुम्बि तदेव मैने तदेव आत्म स्वरूप ब्रह्म निरसाध्यम तदैव मंत्र का ईसा ही तदेव उसकी व्याख्या कर रहे हैं तदेव ब्रह्म तुम विद्धि है ना तदेव मने आत्मस्वरूप ब्रह्म मने निर्देश भूमाक्यमत्ता महामंत्र ब्रह्म क्या कर दिया तदेव ब्रह्मी बायों के द्वारा श्रोत्र श्रोत्र मनसो मनो यदो वाचम सो प्राण स्राण इत्यादि उपांग के द्वारा जिन जिन उपायों के द्वारा जिस तत्व को मैं तुम्हें समझा रहा था वह तत्व ही ब्रम है वही तुम हो आत्मस्वरूप है वो ऐसा विधि विशेष रूपेण जान लेना, निश्चय कर लेना जान बुझ के पहले दूसरा मत जवाब है दोबारा ला रहे हैं इसको। वाचो हवाक, चक्षो, हा चक्ष मनसो मन कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रजाता विज्ञान मान न संव्यवहारा असंव्यवहारी निर्विशेष परे साम्य ब्रमण परिवर्तन थे वास्तव में ये भी सब तुम्हारे लिए कह रहे हैं वास्तव में ब्रह्म में कोई व्यवहार होता ही नहीं है शब्द भी बोला नहीं जाता कुछ भी नहीं इसलिए बुद्ध भगवान से जब आत्मा के बारे में पूछा तो मौन हो जाता अब उसका अनर्थ कर लोगों ने शून्यम मौन रहने का मतलब शून्य नहीं है वो मौन इसलिए होते थे क्योंकि किसी भी तरीके से उसके बारे में कथन करना ही संभव नहीं दक्षिणा भगवान से, से पूछे लोगों ने ने ऋषि ऋषि इकट्ठे हुए और शंकर भगवान से पूछे पूछा भाई ब्रह्म तत्व क्या है आप अपने स्वर्ग का वर्णन कीजिए तो ग्रोस्त मौनमान शिष्या ऋषियों के हृदय का संशय एकदम बैठ गया अनुभव में आ गया और ये जब बुद्ध भगवान के छेड़े थे मूड शिष्य थे ऋषियों के जैसे नहीं थे दक्षिणा भगवान के छेड़ों के पूर्णवाद को छोड़ के क्षणिकवाद में शून्यवाद में आ गए इसे कहते हैं असंव्यवहार ये भ्रम कैसा है असंव्यवहार है व्यवहारी है, निर्विशेषे, निर्विशेष वो परे तत्वे, परे साम्ये। साम्ये वो जिसको तत्व नाम से कर्म समस्य समत्व रूप समय साम्यम्य ब्रह्मी साम्य ब्रह्म में क्या हो रहा है प्रवर्तन्ते इस प्रकार के सकल व्यवहार प्रवृत्त हो रहे हैं किस प्रकार सफल व्यवहार प्रवृत्त हो रहे हैं चक्षुष चक्षु श्रोत्रछत्र मनसो मनो नियंता नियंत्र प्रशासीता आनंद ब्रम आव व्यवहार साम्य ब्रमणी प्रवर्तन तुधस्त ब्रह्म इति एव न इसमें क्यों बोल रहे बाजीगर? करके एव भाजगार किसका भी आवर्तन कर रहे हैं जितने व्यवहार कर रहा हूं जिससे लक्षित कर रहा हूं इनको छोड़ देना इनको एक पकड़ के बैठोगे तो पहुंच नहीं पाओगे वहां ये सब शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये जो सम्यवहार कर रहा हूं सत्यम्ञानंद ब्रह्मा हम ब्रह्मा सत्य जो बोल रहा हूं ये सारे शब्द क्या लक्षित करते उस तत्व को ये सकल सम जो हो रहा है समय व्यवहार है ये सारी चीजें गलत व्यवहार नहीं सर्फ व्यवहार क्यों नहीं कहा संव्यवहारा ये जो सम्यक व्यवहार जो हो रहा है वो उस तत्व में हो रहा है जो असम्यक व्यवहार के योग्य है अरे सम के योग्य है ही नहीं, नहीं। उसमें सिर्फ सब व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार को भी त्याग करके तान व्यवहारान युद्ध एक व्यवहारों से लक्षित तत्व को पकड़ना इन व्यवहार में फंसे नहीं रहना है इस व्यवहार में फंसे रह जाओगे शब्द जाल में पड़े रह जाओगे शब्द को तो बोलते रहोगे क्या फायदा है इन शब्दों से लक्षित तत्व तक पहुंचो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इन साधन है ये सब साधन है ना उस तत्व तो को अनुभव करने इन साधनों को त्याग देना तान विदस्य आत्मा नविशेषम ब्रह्म तुम्हारी अपनी जो आत्मा है उसी को निर्विशेष ब्रह्म के रूपेण में विधि जानो यह अर्थ समझाने के लिए ही यह शब्द का प्रयोग कर अदेव तो ब्रह्म तुम तो नइम ब्रह्मा ये इधम यदि उपाधि भे में विशिष्टम अनात्मेश्वरादि उपासते ध्याम ब्रह्म और यह ब्रह्म नहीं है जिसको इदम रूपेण उपाधि भे से विशिष्ट होकर के अनात्मा को ईश्वरादि रूपेण उपास्ते थे अनात्म अनात्मा है ईश्वर भी क्या है सो उपाधि कोने से अनात्मा इन त्माओं को सौपालिक पदार्थों को आप उपाधियों की ईश्वर उपासना कर दे ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म नहीं हो सकता ता ता कह करके एव के द्वारा सकल उपाधियों को निराश कर दिए हो फिर दोबारे कनिक उपास नैदम उपासना जिस बात को समझाया जा रहा है उस बात ने एव के अर्थ में ले लिया ये उधर किया जितनी भी हो रहा है सकल निषेध कर दिया तान सकल ले दिया। तो व्यवहार ये जितना विदा जब उसका विदास कर हो निषेध कर चुके हो तो प्रत्यावित हो चुका है तो जब उनका प्रत्याख्यान कर दिया आपने तो फिर दोबारा ये मंत्र बोलने कर उत्तरार्ध जो अंतिम पादम निधम पास है। पक्ष पूछ रहा है तो तदेव तुम ब्रह्म अपनी तदेव ब्रह्मा तुम विधि इस बात कहा जा चुका है फिर भी ब्रमेति अब्रम पुनरुच्चते फिर भी जान बुझ करके अनात्माओं में अब्रमत्व का पुनर्कथन किया जा रहा है क्यों दो हेतु तो दे रहे हैं अन्य प्रमु पर संख्या के लिए मानो नियम क्या है परिसंख्या क्या है, है? कई बार बता चुका हूं। ना? तो है ना अत्यंत क्या कहा था विधि किस कहते हैं विधि अत्यंत प्राप्त हो नियम हाँ पाक्ष नित्य प्राप्त हो गीयते और संग्रह में भी आया परिभाषा में आया सब जगह आया, आया। नहीं रखता बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है याद रखना पड़ता है इस श्लोक को रट करके ना <coughs> ये दिया भी होगा कि टिप्पण में कहीं नहीं दिया है टुकड़े टुकड़े दिया उन्हें नियम पाक्ष आह पूर्व पृष्ठ का 40 पेज एक नंबर टिप्पण उसका द्वितीय पादिक और अंतिम दो दो नंबर परिसंखेति टिप्पणी पहला लेना इसलिए आप अत्यंत विधि अप्राप्त होना पहला पाद विधि अप्राप्त हो टिप्पण मिल रहा अत्यंत अप्राप्त उसको अपूर्व विधि कहा जाता है उसे क्या कहेंगे अपूर्व विधि जो अत्यंत प्राप्त है उसके लिए कथन किया जाए उसको अपूर्व विधि कहा जाता है और नियम सदी, पाक्षिक प्राप्ति हो तो एक प्राप्त पक्ष का निषेध करके अप्राप्त पक्ष को लेकर विधान करने का नाम नियम विधि होता है वो टिप्पण में घटा रहे तदेव ब्रम इत्यादि में जिसको कल देखेंगे